इस तरह से आप परीक्षण महाराज जी राजग पर बैठे दिग्विजय के लिए जा रहे थे जब दिग्विजय के लिए जा रहे थे तो उनके मंत्री ने एक सुंदर सोने का ताज पहना दिया वो सोने का ताज किसका था जरा और समिजय के लिए जब परीक्षण महाराज जी जा रहे थे दिग्विजय किसे कहते हैं कि अलग अलग देश के राजा होते हैं पहले तो उनको पैगाम दिया जाता है ये भाई आप मुझे राजा मानते हो तो कुछ लोग बोलते हाँ भाई हमने आपकी ताकत देखी है आप राजा हो कुछ लोग बोलते नहीं हम आपको नहीं मानते आप हम युद्ध करो हमें हराओ और दिग्विजय राजा बन जाओ परिसर महाराज दिग्विजय के लिए जा रहे थे उस वक्त क्या हुआ कि अपनी सेना से दूर हो गए अलग हो गए और एक जनमल में चले गए परिसर महाराज ने क्या देखा कि एक गाय और एक बैल दोनों पुरुष भाषा में जिसे हम बात करते हैं ऐसे बात कर रहे थे बैल के तीन पैर टूटे हुए थे बैल केवल बैल केवल एक पैर में शिका था और गाय रो रही थी जब परिसर महाराज ने यह नज़ारा देखा तो परिसर महाराज पेड़ की आड़ में उनकी बातों को सुनने लगे बैल ने पूजा तो क्यों रोती है मेरे तीन पैर टूट गए इसलिए रोती है या श्री कृष्ण हमें छोड़ कर चले गए श्र कथा पद्म किए जब अपने अपने चिन्ह तुम्हारे ऊपर रखते थे तो मानव तुम्हें मैं आशीर्वाद देता और अब पापियों का भार तुम पर आ गया है इसलिए तुम रो रही हो उस समय रोती भी गाय ने भगवान के गुणों को कहा तो कुछ गुण हम भगवान के जो थे वो पढ़ते जो बुद्धि में है तो भगवान गुण में सबसे भगवान कृष्ण में सबसे पहला गुण क्या था सत्य बोलना दूसरा आचरण से रहना तीसरा हृदय में धारिया रखना खबर रखना चौथा क्षमा करना पांचवा संसारी माया मोह से दूर रहना छठा जो कुछ भगवान दे रहे उसमें संतुष्ट देना इसलिए कहते हैं, जितना दिया श्री कृष्ण ने उतनी मेरी औकात नहीं ये कर्म है मेरे कृष्ण का वरना मुझे ऐसी बात नहीं जो मिला है उसके मेरे क्या रहना संतुष्ट रहना सातवां मीठे वचन बोलना आठवां मन और इंद्रियों को वश में रखना नौवां सब छोटे बड़े को बराबर समझ किसी का अपमान नहीं करना दसवा किसी से दुर्वचन किसी के दुर्वचन कहने पर बुरा नहीं मानना ग्यारवा किसी काम में जल्दी नहीं करना बारवा सुनी विवाद याद रखना तेरवा अपना कहा हुआ वचन नहीं भूलना चौदवा ज्ञान को स्थिर रखना ज्ञान को हमेशा कायम रखना पंद्रवा मन में वैराग्य रखकर स्त्री बच्चों का मोख छोड़ देना सोलवा धन पाकर किसी से भ्रमण की बात नहीं करना सत्रवा ताकत होने पर भ्रमण नहीं करना अठारवा सबसे श्रेष्ठ होना हमें सबसे अच्छे बनने की कोशिश करनी चाहिए उन्नीसवा सब विद्याओं को जानना बीसवा दूसरे का दुख देखकर दुखी हो जाना इक्कीसवा किसी से नहीं डरना बाईसवा जो कोई अपना दुख कहे उसका हाल मन लगाकर सुनना तेईसवा भूत भविष्य वर्तमान की बातों को याद करना जो हो चुका जो हो रहा जो होने वाला है लेकिन वो बातें हम कैसे याद करेंगे पुरानी कथाओं से हम सब बातों को क्या कर सकते हैं याद रख सकते हैं कि पहले क्या हुआ अभी क्या हो रहा है और आगे क्या होने वाला है चौबीसवा अपना हाल किसी से ना बदला कर समुन्द्र कितना गंभीर रहना हर बात किसी को बताया ना करो हर आंसू किसी को दिखाया ना करो लोग मुट्ठी में नमक लिए फिरते हैं हर जख्म किसी को दिखाया ना करो पच्चीसवा धर्म की तरफ से मुंह नहीं फेरना छब्बीसवा धर्म और वेद की रक्षा करना सत्ताईसवा संसार में ऐसी कीर्ति करना जिसमें सब भला कर इसलिए जब हम पैदा हुए जग में जग हसे और हम रोए ऐसी करनी कर चलो के चलोगे पाँची हसीना हो इसलिए ऐसा काम कर कर जाना जो लोग आपको याद करे ऐसा ना बोले बड़ा एकांता चला गया जान चलेगी ऐसा नहीं आपको याद करे अट्ठाईसवा आँखों में शर्म रखना उन्तीसवा किसी जीव को दुख नहीं देना जो कोई दीन होकर अपना अर्थ कहे उसकी इच्छा को पूरा कर देना इकतीसवा इक, परमेश्वर का ध्यान करना बत्तीसवा सबसे अधिक ताकतवर होना तैतीसवा तीनों लोगों में किसी शूरवीर को पूछना समझना चौतीसवा साधु ब्राह्मण महात्माओं का आदर करना और पैतीसवा परो उपकार करना जो बुद्धि में थे वो तो आपको तो कह दिए और भगवान तो गुण रहित हैं उनमें तो अनेकों गुण पाए जाते हैं और वही सारे गुणों को पूरा करने वाले ऐसे भक्त वस्त्र को हम भगवान को बारंबार नमस्कार करते हैं इस तरह से गाय माता की बात सुन रहे थे काला कलोटा एक राजा आया राजा तो था नहीं उसके हाथ में डंडा था उसने रख मारी लात गाय को और मारा जोर ऐसी डंडा बैल को ये परीक्षा ऐसी देखा गया तो बाढ़ जला दिया राजा को मारने के लिए राजा ने कहा तूने राजा राजा का धारण कर रखा है और तू मुझे नहीं लग रहा कौन है काले फिर है उठे तुम्हारे तीन पैर किसने छोड़े तुम्हें कष्ट क्यों दे रहा है तुम कौन हो कोई देवता तो नहीं हो तुम तो भेष बदलकर मेरी परीक्षा दे रहा कौन उस बैल ने कहा राजन में क्या कहूँ जब हमारा जन्म होता है तो कर्मों के द्वारा हमें सुख दुख भोगने पड़ते हैं तो कर्मों का खेल है तो कर्मों का खेल तो मैं किसे बताऊँ और दूसरा कभी हमारी जन्म कुंडली में कोई सुंदर ग्रह आकर बैठ जाए तो मंगल मंगल होने लगता है कभी कोई क्रूर ग्रह आकर बैठ जाए तो अमंगल होने लगता है तो राजन ग्रोह का खेल परीक्षित समझ गए राजा परिषण ने कहा ये पापी है और इस पापी के पाप को ये नहीं कह रहा क्यों क्योंकि पापी की निंदा करने से उसका पाप हमारे सर पर आ जाता है इसलिए बेल नहीं ये साक्षात धर्म है बेल के रूप में कौन है धर्म इस पापी के इस पाप को नहीं कह रहा धर्म के चार पैर होते हैं सत्य सोच दया और सब सोच पवित्रता सोच दया और तप ये तीन पैर तो इस बैल के तुर्गे धर्म रूपी गए केवल एक पैर बचा सत्य और उसको भी तोड़ना है, है। ये धर्म है और ये गाय के रूप में धारणी ये भूमि है ये धर्म है और ये भूमि है पूछ लिया आप काले गलूते बोले तो राजन आपने हमें नहीं भेजा हमारा नाम कलियुग कलयुग सुनते ही परीक्षण महाराज जी का राज्य से कलयुग ने कहा जाऊ जहाँ तक सूर्य का प्रकाश है वहां तक आपका राज्य मैं में कहा जाऊे से नहीं तो मैं तुम्हें सुखी तरीके से भेज दूंगा तो जब परीक्षण महाराज जी कलियुग को बाढ़ मारने लगे तो परीक्षा महाराज जी के बाढ़ को देख कर घबरा गया और परीक्षण महाराज जी के चरणों में गिर गया परीक्षक को दया आ गई तुम्हारे अंदर क्या अच्छाई और क्या बुराई कल उन्हें मुस्कुरा कर कहा बुराई अरे बुराई के पुल मान दो इतनी बुराई है मुझे लेकिन अच्छाई मुझमे फलम नापसा न ना योगिना समा दिना तत्फलम लबते सही कलो के शब कीर्तना जो फल यज्ञ से समाधि से तपस्या से मिलता था और कलयुग में केवल हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम हरे कलो के शव कीर्तन केवल भगवान के शब्द का कीर्तन तो ये भी कीर्तन हो रहा कथा जो है वो तो कीर्तन में ही आती है परिषद माना जी खुश होगा बोले बात करनी है ये तो पुरुषि अच्छा ही तुझ में लोग आसानी से भगवान को पालेंगे चार जगह देता हूँ ग्योतम पानम स्त्रीय सुना चार जगह पर कलयुग का वास जुआ खेला जाता हो एक कलयुग तुम्हारा वहाँ वास हो पान जहाँ नशा किया जाए इसलिए वहां पर तुम्हें मैं दूसरी जगह देता हूँ रहने के लिए तीसरा जब पढ़ाई स्त्री संग होता हो इसलिए तीसरा घर तुम्हें मैं वहां देता हूँ और चौथा नाम सुना सुना किसको कहते हैं कथाई खाई जब जीवों को काटा हो जहा जीवों के मांस को भक्षण किया जाता हो इसलिए चौथा घर में तुम्हें कलियु वहां देता हूं कलियु ने मुस्कुरा कहा वाह महाराज इतना बड़ा मेरा परिवार और रहने के लिए केवल चार मकान दिए, चार कमरे दिए अच्छा यही बातें हमारे हमें महारुषि नवल साहेब भी बता रहे हैं यही चार बातें जो है हमें महारूषि नवल साहेब भी बता रहे हैं कि चोरी जारी परगर लारी मदमाश क्यों करे उत्तम लक्ष्य याद कर भाव भरे भूत बाप ने भी कह दिया है कि चार जगह पर कलयुग का वास चोरी जा रही सब जुए में आ जाता है परी सन मध और मास मद मतलब मत मत नशा और मास होता है क्यूँ करे उत्तम लक्ष्य वो है भगवान का नाम हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे राम अरे राम सदाए भेड़ो वो है भगवान का नाम तो भाव भरे आपका भाव क्या होगा बढ़ेगा मतलब तो आपके अंदर भक्ति की क्वालिटी बढ़ेगी और बूतले संस्कृत लब्ज है भूतले मतलब आप संसार से करे जाओगे अगर आप नियमों का पालन करते हो और इन जगहों आरोप कलियुग का वासना दूर रहना चाहिए निश्चय तो दूर रहे सबसे तो पहले तो गुरु को गुर ही भागना चाहिए इन सब चार जगह दूर तभी मैं एक अच्छा गुरु इसलिए उपदेश अमृत में लिखा है उपदेश अमृत में लिखा है कि नियमों का पालन करने वाला ही गुरु अच्छा है और नियमों का पालन करने वाला ही शिष्य अच्छा है इस तरह से चार जगह पर कलियुग से बात की कलियुग ने कहा कि मेरा इतना बड़ा परिवार चार जगह की एक ड्राइंग रूम जहाँ मेहमान आए जाए एक रूम तो दे दी थी बोले तो ठीक है आपको पांचवा घर मैंने सोने में दे दिया। अब ये मत सोच रहा है आपने जो घर में सोना खरीद के रखा उसमें कलियु का आवास की जो आपकी कमाई का सोना है उस पर कलियु का वास नहीं इसके विश्व में तो भगवान गीता में कहते धातु नाम कांचनम सोना में सोने में, में मेरा भी वासन किस सोने में कलियुग का वास है जो किसी का गिर रखा हो जो किसी का चुराया हो उसमें कलयुग का वास्तव और यहाँ तक जब हमें सोना मिलता भी है उसको बेचकर उसका हिस्सा कर देना चाहिए और धर्म के कार्य में तुरंत उस सोने को बेच दो किसी की परेशानी आपके घर में आ जाती है उस सोने को बेचकर उसके अंदर सबसे पहले धर्म सामने निकालना चाहिए अब ये नहीं हमें पता है इसका गिराया मैंने जो बेच दिया वो नहीं वो पाप मय सोना उसको मैं कलियुग का मात मार तो अधर्म के सोने पर कलियों का आवाज परिसर महाराज जी ने सोने का ताज पहन रखा था वो अधर्म का था किसका था का? क्योंकि जिस वक्त भीम सिंह ने जरासन को मारा तो भाई जरासन का बेटा भी तो था साथ में। तो भीम का काम क्या था कि जरासम के ताज को किसको देना था उसके बेटे को देना था और जबरदस्ती भीम सिंह अपने बल से उस ताज को अपने घर लेकर आके आ गया रहे जब जब देख मुझे याद आया कि मैंने जरासन को मारा और ये हो गया अधर्म और जरासन भी कौन था वो अधर्म ही था और परीक्षण महाराज जी ने कौन सा ताज पहन रखा है वो ही ताज पहन रखा है अधर्म का सोना था तो इसलिए कलयुग परीक्षण महाराज जी के सर पर ही जाकर बैठ अपने जीवन में परीक्षण महाराज जी ने कभी शिकार नहीं खेला आज शिकार खेलने से शिकार करते करते बड़े गहरे जंगल में चले गए और वहां पर भूख प्याने लगी सुंदर ऋषि का आश्रम था और ऋषि का नाम था शिव की ऋषि ऋषि समाधि लगाए बैठे थे परीक्षक ने कह दिया हम पानवनंदन परीक्षा से हमारे लिए भोजन की, की और जल की व्यवस्था की जाए और ऋषि समाधि में थे ऋषि ने कोई जवाब नहीं दिया कलयुग बोला माध्यम राजा का सम्मान नहीं जूटा ऋषि जूटी समाधि ऐसे दुष्ट ऋषि को मार देना बुद्धि ने को जब भ्रस्त कर दिया कलयुग ने क्योंकि माथे भरिता और बुद्धि भ्रस्त हो गई जब बाढ़ मारने लगे अरे बुद्धि ने कार्य करना शुरू कर दिया कि हमारे पूर्वजों ने कभी ऐसा अपराध नहीं किया पूरे ठीक है परीक्षा लेनी चाहिए आज परीक्षा मनाती है तो धोखा होगा रामायण में आता है रामचरित्र मानस राजा प्रताप मानू से धोखा हो गया। राजा प्रताप महान ने नकली संत को असली समझ लिया और उसे घर लेकर आ गया लेकिन यही धोखा आज परिश्रम महाराज का भी हो गया असली संत को परिश्रम महाराजी नकली समझ आए तीर की नोक ऐसी मरावा सर को उठाया शिमी ऋषि के गले में डाल दिया जूटा होगा तो भागेगा सच का तो बैठा रहेगा ये कार्य कर परिश्रम जी अपने राज्य में चले गए कुछ बच्चों ने देखा बच्चे दौड़कर कर कौशिकी नदी पर गए और उसी कौशिकी नदी में श्रृंगी ऋषि जो सीमित ऋषि के बेटा पे शांत कर रहे बच्चों ने जाकर रखा बच्चा कम आयु बता क्रोध तो से लाल हो गया। कौशिकी नदी में आचरण कर कर कोसी की नदी का जल हाथ में ले लिया और कहा कि जिस गुस्से राजा परीक्षक ने मेरे पिता के गले में मरावा सर्व डाला मृत्यु बच्चा रोता पिता समाधि में बच्चा रो रहा है स्वमी ऋषि की समाधि खुल गई मरावा सर्व गले से निकाला उसके बेटा शुरू रहे बोले पिताजी आपको आपके गले में परीक्षा में सांप में डाल दिया हमारा अरे बेटा कुछ अपराध को तुमने नहीं किया पिताशी पिताश्री अपराध तो उसने आपके शब्दों में किया और आप मुझे पूछ रहे उसने अपराध किया तुमने कोई अपराध कर दिया अरे मैंने तो उसे ऐसा दंड दिया है। वो याद सात दिन में तब से नाक काटने से मृत्यु श्री विदिश्वर ने सुन कहा मन दिया अरे राम मूर्ख तुने क्या परीक्षक के बाद धर्मात्मा राजा नहीं आने अरे उनके स्तर पर तो कलयुग का आवास कि तुमने क्या किया ऋषि कहते हैं कि कम उम्र वाले को इतना ज्ञान नहीं देना चाहिए जो सरपर ही चले। इतना ज्ञान अगर कम कम उम्र वाले को किसी अहंकारी को मिल जाए तो तो भंगड़ा बजा है। दंग करने लग गया लोगों के बेहस ज्ञान मिलता है किसी ने मिलता बांटने के लिए अपने पाप के पास जो ज्ञान है उसे घर में स्ना कर रखना उसे बांटना और बांटने के बाद वो बढ़ेगा और उसकी सच्चाई मैं आपके सामने बैठा भगवान की कृपा है किसी वक्त सात दिन में एक घंटे बोलते थे आज तीसरा दिन है साढ़े तीन घंटे के अंदर हम जाने वाले क्यों हो है कि रहा है ये बांटने से बच है जितना बोलते ना क्या खून दो तो और बढ़ेगा अच्छा आएगा प्रेशर आएगा और जहाँ अगर आपको कोई चीज हिलानी है पानी में तो पूरी पानी की बोतल भरियों की नहीं हिला सकते कुछ कोई भी उसमें विटामिन या कुछ भी उसमें आपको जूस कुछ भी उसमें पाउडर मिलाना है पानी कम करना पड़ेगा फिर हिलाओ फिर डालो को नहीं इस तरह से भगवान आपकी क्या लीला है मैं नहीं जान सकता मेरे बेटे को क्षमा करता शिविक ऋषि के शिष्य थे गौर मुख कहा जाओ परीक्षक को कहो अपना परलोक बना लें क्योंकि सात दिन में उनकी मृत्यु होने वाली। गौर मुख रात में गया और वहां परीक्षित महाराजी जब माथे से अपने उस मुकुट को उतारा सनान आदि किया भोजन आदि किया और जब रात में सोने जा रहे थे परीक्षण महाराजी तो सोते समय हमें दिनचर्चा पर विचार करना चाहिए कि दिन में हमने किसके किसम ठीक किया किस किसम बुरा अरे कोई बुराई तो नहीं कर दिया हमने इसलिए सोते वक्त भगवान से एक ही प्रार्थना करें भगवान ना जाने जान या अनजान में मुझसे कोई पाप हो गया हो, आप मुझे क्षमा करें। जब आप ऐसे बोलकर सो गए सुबह उठो या ना उठो पर पाप ऐसी प्राप्त हो जाएगा एक मिसाल है किसी का अपराध कर दिया हमने और मर गए तो पाप हमारे साथ चला जाएगा इसलिए क्षमा करो क्षमा याचना करके सोना चाहिए नियम मान दो अपनी जिंदगी का एक ये और एक घर से बाहर निकलो ना, तो क्या कहो हरी शरणम क्या बोला चाहिए हरी शरणम हरी शरणम हरी शरणम उसके बाद कुछ भी हो जाए आपको फिक्र नहीं क्योंकि आप किसकी शरणागति मुश्किलेंगे भगवान की शरणागति मुश्किल तो और रात को सोते भगवान जान अनजान में कोई पाप हो गया और क्षमा कर दे हम तो अपराधी है हम सुबह उठे या न उठे वो आपकी देती इच्छा है सुदीन तो चर्चा पर विचार कर रहे थे परीक्षा जो याद आ गया लोग मैंने तो ऋषि के चरणों में अवतार कर दिया और वहाँ गौर आ गए सैनिकों ने रोक दिया कहा जा रहे बोले राजा से मिलने बोले राजा तो सोने चले गए गौर ने कहा राजा को जाकर कहो अब सोने का समय नहीं अब तो जागने का समय चले सैनिकों ने जाग कर ऋषि के शिष्य गौर मुलाए राजा परीक्षक आए तेज गति ऐसी मिलने के लिए चरणों में नमस्कार गौर मुक्ने का राजन क्षमा चाहते है गुरुदेव ने क्षमा याचना आपसे की है जिस आप गुरुकुल में आए थे आश्रम में गुरुदेव समाधि में आपको सीमा ला कर सके? याचना और आपने जो उनके गले में मरावा सर्प डाला वो जानते आपके माथे आरोप कभी उनका वास हो गया था और उनके बेटे श्रृंगी ने आपको श्राम दे दिया सात दिन में आपकी मृत्यु हो जाएगी तक्षत नाक परीक्षित रोने लगे इसलिए नहीं रो रहे है मैं सात दिन में मर जाऊंगा इसलिए रो रहे मुझे ऐसी काफी को सात दिन क्यों दे दिए तुरंत मृत्यु का शराब क्यों नहीं गौर मुगने का राजन गुरुदेव ने आशीर्वाद के संग ये भी कहा तुम्हारे पास सात दिन है और सात दिन में अपना प्रलोभ बना लो हम सबके पास कितने दिन है सात दिन है सोमवार मंगलवार बुधवार शुक्रवार शनिवार और रविवार ये सात दिन ही है आठवां तो कोई दिन है ही नहीं जो भी जाएगा सात दिन के अंदर ही जाएगा ये भागवत हमारी एक हकीकत है इसलिए अपना प्रलोक बना परिसर महाराज जी के चार पुत्र थे जो बड़े पुत्र थे उनका नाम था जनमय जय जन्म जय को गठाया और गंगा जी के शुक्र शुक्र काल पर चले गए भगवान कितनी कृपा है कि हम विश्राम तक पहुंच रहे हैं तो भगवान की कृपा रही तो आज पहला स्थान में हम विश्राम होकर तो कल भगवान की दूसरी दिन कल नया साल है और मेरी यही इच्छा थी कि कल से सृष्टि रचना का प्रसंग आरम्भ होना चाहिए तो इसलिए जो है हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जहाँ तक पहुँच जाए लेकिन मेहनत रंग ला रही है हम वहाँ तक आ जाए परिसर महाराजी गंगा जी के शुक्रताल पर आगे एक चादर एक लंगो के ऋषियों को पता लगा कि सम्राट राजा है शुक्रताल पर तो सारे ऋषि ये वो ऋषि हैं जिनका नाम सुनने से हम पवित्र हो जाते हैं ऐसे ऊंच कोटी के महा ऋषि अत्रि ऋषि चयावन ऋषि अरिष्ठने भरगु ऋषि विशेष ऋषि पराशि विश्वामित्र ऋषि अंगिरा ऋषि परशुराम जी मेधातिथि देवल भरद्वाज गौतम विपलाद मैत्र प्याना नारद व्यास आदि कई ऋषि मुनि गंगा जी के शुक्र काल पर आए परीक्षक का दर्शन कर देते राजा परीक्षक ने चरणों में नमस्कार किया बुरे ऋषि में से कोई किसी ऋषि का नाम सुनने धन्य है दर्शन करने ले धन्य पूजन करने धन्य है नमस्कार करने धन्य है और आपके मुख से वाणी सुनने तो धन्य अरे मैंने तो पाप किया ऋषि के गले में सर्व डाला और आपका दर्शन अब भगवान जब आप सब आए हैं तो ये बताएं कि जिसकी मृत्यु सात दिन में होते क्या करना चाहिए किसी ने कहा राजा दान दो परीक्षित मन में सोचा सब तो लेकर आगे अब क्या है किसी ने कहा तपस्या करो किसी ने कहा वर्ग करो किसी ने कहा योग करो पर किसी की बात परीक्षक जी को नहीं भाई उस वक्त हस्तिनापुर से जैसे बब्बर शेर जी चलते ऐसे हमारे सुखदेव जी चल रहे हैं और से महाराज जी हस्तिनापुर ऐसी आ रहे? रहे हैं अपनी मस्ती में मस्त कहीं से बन्धे में नहीं अगर हम चोटी रखते ने शीता उसमें भी जिठान लगती है मतलब बंधन हम जो जन धारण करते हैं उसमें भी क्या लगती है जिथान लगती है वो भी बंधन कंटी धारण करते हैं ये होती है कुछ भी बंधन है और लंगोट पहनते कुछ भी ये भी क्या है बंधन आपको पता है पहले सुखदेव जी नागा लेकिन जब सुखदेव जी ने भागवत को अध्ययन किया फिर सुखदेव जी नागा बाबा थे तब वो क्या पहनते थे लंगोट पहनते थे इसलिए हमारे यहाँ नागा बाबा परंपरा कोई नहीं है इसको बुरा बताया गया हमारे ये कैसे चली है इसके विषय में हम भागवत में आगे इसको भी तो महाराज जो किसी बंधन में नहीं बंधे उस वक्त कुछ बच्चे कुछ बूढ़े कुछ स्त्रियां कोई पागल बाबा कोई नागा बाबा कोई क्या कह रहे हैं पर किसी की बात की परवाह ना करते हुए भागवत के श्लोकों की मस्ती में मस्त श्री सुखदेव जी शेर की सिंह जैसी चाल चल रहे हैं और जैसे ही श्री सुखदेव महाराज जी गंगा जी के गंगा जी के शुक्रता में परमेश्वर के कितनी उम्र के सोलह साल का बालक कितनी उम्र के इस सोलह साल के छोरे को देख ऋषि को देख कर, अत्री चयन अरिष्ठ विशेष ऋषि आदि अंकिरा सारे खड़े हो गए जो लाखों साल की आयु रखने वाले सोलह साल के छोरे को देखकर खड़े हो गए उम्र का तकाजा हमारे धर्म में नहीं है भक्ति की महानता बताई गई है इसमें गुण है इसमें भक्ति है उसे देखकर तो बड़े बड़े महात्माओं को भी क्या होगा खड़ा होना पड़ेगा और उसके चरणों में नमस्कार करना पड़ेगा क्योंकि हमारे यहाँ उम्र का चकाजा ही भक्ति के बोले सुखदेव को स्वामी महाराज की जय श्री सूजी महाराज जी कहते हैं पहले स्थल के उन्नीस अध्याय के श्लोक नंबर 25 में बोले तत्रा भगवत भगवान व्यास पुत्र बोले भगवान आए बोले भगवान तो नहीं आए सुखदेव जी आए बोले यही तो भगवान आ गए बोले कैसे आ गया बोले व्यास देव जी के बेटे सुखदेव जी के रूप में भगवान आए कोई तो भगवान कहा था आ गया कौन था ब्राह्मण था अश्वधामा ने परीक्षा को मारने के लिए क्या चलाया था अस्त्र भगवान क्या लेकर गए अस्त्र काट किससे करने की थे भगवान अस्त्र भाई हथियार को काटने के लिए क्या लेकर गए थे हथियार लेकर गए थे और ये श्रृंगी ऋषि कौन है ब्राह्मण है इसने भी अस्त्र चलाया बोले कौन सा बोले वाणी का इसलिए वाणी के अस्त्र को खत्म करने के लिए भगवान क्या करेंगे वाणी से काटेंगे भागवत सुनाएंगे, इसलिए श्री सूजी महाराज जी के भगवत भगवान व्यास पुत्रो बोले भगवान ही आए परिषद की रक्षा करने बोले किसके अंदर बोले सुखदेव जी के अंदर बैठ आए और गीता में भगवान कहते नसवे जाए के जिस श्लोक में आम महात्मा गुणा के सर्वभूता स्थित भगवान तो सत्यन्द्र मौजूद थे उस वक्त भगवान ही आये फिर सुखदेव जी महाराज जी को सब नमस्कार करते हैं खड़े होकर परीक्षण भी खड़े हो गए नमस्कार करते हैं उनका पूजन करते हैं और जितने नागा बाबा पागल बाबा कह रहे थे सब वहाँ से भाग गए आसन दिया और परीक्षण महाराज जी ने पूछ लिया प्रभु जिसकी मृत्यु सात दिन में हो उसे क्या करना चाहिए और इसी